नानिचो पुराण पठनम तिहितो हरि बोलो शुभ वृंदावन <coughs> बिहारी लाल की जय श्रीमन महाप्रभु की प्रेम विभलता में श्री गंभीरा की दीवालों से मुख रगड़ने की मुख घर्षण उस लीला का वर्णन कराए और सब भक्त एकदम व्याकुल हो गए कि महाप्रभु को होश नहीं है महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं एकदम व्याकुल हो गई थी और कहीं रास्ता दिख नहीं रहा है मुझे द्वार कहा है ये नहीं पहचानने में आ रहा है और ऐसी स्थिति में मैं अत्यंत अत्यंत व्याकुल होकर के कहीं बाहर निकलना चाह रही हूं और बाहर निकलते समय में एकदम व्यापुल होकर के अधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है इसलिए दीवाल से अपने मुखो मुंह को कहीं मैं रगड़ने लगी ऐसी दैनी मेरी दशा उत्पन्न हो गई इसी लीला का श्री स्तव माला में स्तवावली में माला है रूप गोस्वामी जी का वली श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के है तो स्तवावली में श्री गौरा रूप उसमें श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने इस प्रकार वर्णन किया है और उसी का आधार लेकर के मैंने ये लीला यहां पर लिखी कि स्वकीय से प्राणार्बुद सदिश गोष्ठ से विराहत प्रलापन उन्मादात सतत मतुर्वी दिश्वन विदुघर्षेण रुधि क्षत क्षत गौरा उदयन माम कि श्रीमन महाप्रभु गौरा मेरे हृदय में उदित होते हुए मेरे हृदय में उनकी स्मृति जब आती है तो मुझे मतवाला कर देते हैं श्री गौरांग कैसे हैं कि स्वकीय प्राणार्बुद सदृश गोष्ठस्य बेराह श्रीमंत महाप्रभु के लिए गोष्ठ अर्थात ये जो वृंदावन है ये वृंदावन अपने करोड़ों करोड़ों प्राण अर्बुद अर्बुद, अर्बुद प्राणों से भी अधिक प्यारा है म सुंदर की ये लीला लीलाभूमि वृंदावन श्रीमंद महाप्रभु को अर्बुद अद्भुत निज प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं पंच प्राणी कितने प्यारे होते हैं और उसमें अर्बुद प्राण उनका कहना ही क्या पांच प्राणी जब इतने प्यारे हैं तो फिर उनका कहना क्या तो प्राण प्राणार्बुद अपने अर्बुद अद्भुत जो प्राण हैं उनके समान ये गोष्ठ प्यारा है और उसके विराह में प्रलापन उन्मादार्थ वे उन्माद पूर्वक श्रीमंत महाप्रभु प्रलाप कर रहे हैं कि हे प्यारे कब दर्शन दोगे श्याम सुंदर कहां हैं कहां हैं ये मुझे कोई बता दे इस तरह प्रलाप करते हुए विराजमान हो रहे हैं महाप्रभु सतत अति कुर्वन विकलधि और निरंतर निरंतर अत्यंत अत्यंत विकल बुद्धि होकर के श्री महाप्रभु बहुत देर तक प्रलाप करते रहते हैं ये नहीं है कि घड़ी आद घड़ी के लिए जरा सी एक छाया आई और फिर गायब वही संसार में विचार हो गया देर में ही आसक्ति हो गई ऐसा नहीं बल्कि सततम अतिकुर्वन विकल धी निरंतर निरंतर अत्यंत अत्यंत प्रलाप करते हुए श्रीमंद महाप्रभु विराजमान हो रहे हैं और ददक भित्त शश्वत बदन बिलु घर्षेण रुधरम और भीत के ऊपर बार बार अपने मुख को रगड़ने के कारण श्रीमद महाप्रभु के मुख के ऊपर कपोल के ऊपर नास्का के ऊपर ठोड़ी के ऊपर मस्तक के ऊपर घाव हो गई हैं और उनमें से रक्त टपकने लगा क्षतोध तो उस क्षत मन उन घाव से उठने वाले रुधिर उनकी धारा जहां बह रही है तो रुधिर की बूदे बह रही हैं ऐसे श्रीमंत महाप्रभु हृदय उदय मदयती उनकी जो बेरह दशा है वो मुझे मत मतवाला करती है ऐ मत महाप्रभु रात्रि दिवसे इस प्रकार महाप्रभु रात्रि दिवस प्रेम सिंधु में ही मग्न हो गए महाप्रभु में उस समय एकदम उन्माद दशा उत्पन्न हो गई है पागल की सी दशा उत्पन्न हो गई है योग साधन में ज्ञान साधन में कुछ अवस्थाओं का वर्णन किया गया इनमें जो जीवन मुक्त अवस्था है उस जीवन मुक्त अवस्था में श्रीमंद महाप्रभु वहां पहुंच गए योगशास्त्र में वर्णन किया गया कि पहले एक साधक में अवस्था उत्पन्न होती है कि मैं अपने कल्याण को प्राप्त करूं ये एक अवस्था होती है इस अवस्था के बाद में दूसरी एक अवस्था आती है वो रूढ़ दशा आती है रूढ़ दशा के बाद में रूढ़ दशा का मतलब है वो साधन करने लगता है फिर एक तीसरी दशा आती है उसका नाम है अधरूर दशा जहां पर ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म की स्फूर्ति उसको समाधि में होने लगती है फिर चौथी जो स्थिति आती है वो आती है समाधि में कुछ समय के लिए वह एक होकर के विराजमान हो जाता है साहित्य दशा समाधि फिर एक पांचवी दशा आती है उसको कहते हैं वृत्थान दशा समाधि जब खुलती है तो खुलने पर वह बाहर की चीजों को भी देखता है और बाहर की चीजों को कहीं रेस्पॉन्स भी करता है उनके प्रति अपने व्यवहार को भी कहीं दिखाता है छठी जो स्थिति आती है वो छठी एक स्थिति है उस स्थिति में साधक जीवन मुक्त दशा को प्राप्त करता है और जीवन दशा दशा ऐसी जो दशा है उसमें उसका खाना पीना भी छूट जाता है है कहते हैं ये दशा 21 दिन तक चलती है। इसके बाद में फिर उसका शरीर अपने आप छूट जाएगा उस समय उसको अपने पहनने ओढ़ने का खाने पीने का कुछ भी होश नहीं रहता है और फिर उसकी क्ति जो है वो सायुज मुक्ति देह उपाधि छूट जाएगी और ब्रह्म ब्रह्म के साथ में में उसका मिलन हो जाएगा, में हो जाएगा जाएगा तो जैसे ज्ञान में ये जीवन मुक्त दशा का वर्णन किया गया मुमुक्षु दशा मैं मोक्ष को प्राप्त करूं सबसे पहले वैराग्य दशा फिर वैराग्य दशा के बाद मैं दशा, में मुमुक्षुदशा जिसमें मैं मोक्ष प्राप्त करूं इसकी इच्छा उसके हृदय में बल पूर्वक होती है और फिर वो ज्ञान के साधनों का प्रयोग करने लगता है तो पहले वैराग्य फिर मुक्शु मैं मोक्ष प्राप्त करूं ये इच्छा फिर इसके बाद में साधन करते हुए रूढ़ दशा रूढ़ दशा में भी अधरूढ़ दशा अधरूढ़ दशा में फिर समाधि की स्थिति ये पांचवी फिर समाधि के खुलने पर थान दशा और व्यन दशा के बाद में फिर जीवन मुक्त दशा अभी प्राण उसके गए नहीं है शरीर संस्कार के कारण काम कर रहा है परंतु तो उसको किसी चीज का बाहर का होश नहीं है और फिर इसके बाद में मुक्त दशा तो ये जो आठ दशाएं सात दशाएं हैं ये सात दशाएं साधक की होती है महाप्रभु इस समय ज्ञानी की दृष्टि से उसी अंत में जीवन मुक्त दशा में स्थित हो गए हैं यह प्रेम मुक्त दशा है जिसमें महाप्रभु को अपने शरीर का भी होश नहीं है उसका वर्णन कर रहे एक काले बैशाखी पौर्णमासी मा, दिन एक दिन वैशाख में पूर्णमासी के दिन वैशाखी पूर्णिमा के दिन रात्रि काले महाप्रभु चौनीला उद्यान आधी रात को उठ करके महाप्रभु बगीचे की ओर चल दी है जगन्नाथ बल्लभ नाम उद्यान प्रधान श्री जगन्नाथ बल्लभ नाम करके श्री महाप्रभु का ही श्री जगन्नाथ जी का ही एक बड़ा बगीचा है जगन्नाथ बल्लभ उद्यान प्रवेश कॉलोनल प्रभु लया भक्त गौड़े भक्तगणों भक्त महाप्रभु छोड़ेंगे नहीं भक्तगण तो आप सब बड़े सावधान हो गए तो महाप्रभु के साथ में भक्तगण भी चले और भक्तगणों को साथ में लेकर के महाप्रभु ने जगन्नाथ बल्लभ नामक उस बगीचे में प्रवेश किया प्रफुल्लित तो बल वृक्ष बल्ली ये वृंदावन खिली हुई वृक्ष लता इनको देख करके महाप्रभु को वृंदावन की ही स्मृति हो आ रही है और वहां पर ये दर्शन कर रहे हैं जैसे वृंदावन में प्रातः काल के समय और काल की समाप्ति पर सुख सारिका श्री प्रियालाल को सोने से जगाते हैं सोते हुए जगाते हैं ऐसे सुख सारी पिक भिंग ये सब आलाप कर रहे हैं और श्री प्रियालाल इन दोनों को जगा रहे हैं तो, तो मैना की बोली सुन रहे हैं और महाप्रभु को ध्यान आ रहा है कि आ ये प्रियालाल को जगा रहे हैं प्रातः काल के समय कि अब दिन हो गया अब आप जागे बहुत सारे भक्तगण गोष्ठ में आपकी प्रतीक्षा देख रहे हैं यहां पर सखीना और मंजिनी गणों को तो आपका दर्शन हो गया परंतु नंद बाबा यशोदा जी सारे सखागण नंद भवन के चित्रक पत्रक इत्यादि सब दास ये सब भी आपकी गाय श्री यमुना वृंदावन के वृक्ष ये सब आपकी प्रतीक्षा देख रहे हैं तो इन सबको कहीं आनंदित करने के लिए आप पधारें तो सुख सारी पिक बृंद ये सब आलाप कर रहे हैं पुष्प गंध लया बहे मैलाय समी पवन जो मलय पवन है वो गंध को लेकर के अपूर्व से बह रही है सुंदर गंध सुगंधिया वायु चल रही है गुरु हया लता शखाए नर्तन और आज वृक्ष लता, लताएं ये मानो नृत्य कैसे किया जाता है इसकी शिक्षा दे रहे हैं हवा में हिलते हुए वृक्ष लताएं ये मानो शिक्षा प्रदान कर रही हैं पूर्ण चंद्र चंद्रका परम उज्वल पूर्ण चंद्र की चंद्रका भी है परम उज्ज्वल लता ज्योत्ना कौरे झलमल और वृक्ष लता ज्योत्ना ये सब झलमल कर रहे हैं खूब वैशाख की पूर्णिमा वासंती पूर्णिमा उस बासंती पूर्णिमा में अपूर्व चांदनी सर्वत्र छा चा रही है छ ऋतु तहा बसंत प्रधान देख आनंदित तो हर गौर भगवान छो ऋतु वहां पर विराजमान हैं, कहीं बसंत कांत कही निधाग सुभग निधा कहते गर्मी।, गर्मी में सुभग लगने वाली ऋतु कहीं वर्षा हर्षद ये वर्षा ऋतु में पापस में हर्ष प्रदान करने वाला वृंदावन का क्षेत्र है कभी शरद जो है उनका आमोद कहीं छा रहा है कहीं शिशिर सुखद कहीं हेमंत कांत ये जो वृंदावन के छह विभाग उनमें एक काल में छह छतु सर्वत्र सर्वत्र विराजमान हैं इनका श्रीमन महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं तो षड ऋतु गण जहां बसंत प्रधान छह ऋतु हैं एक काल में भी विराजमान हैं और क्रम क्रम करके भी ये अपनी प्रधानता ग्रहण करती हैं तो उन ऋतुओं की प्रधानता हो जाती है श्री वृंदावन के रसिक जन श्री श्री भगवत रसिक जी उन भगवत जी ने कहा कि श्री प्रियालाल जिस समय जागते हैं उस समय बसंत ऋतु रहती है फिर जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो वहां पर ग्रीष्म ऋतु आ जाती है जब वे बंद विहार करने के लिए जाते हैं तो पावस ऋतु आ जाती है जब आप भोजन करने के लिए बैठते हैं तो शिशु ऋतु आ जाती है जब रास करने के लिए बैठते हैं तो शरद ऋतु आ जाती है और जब सोते हैं उस समय हेमंत ऋतु आ जाती है इस प्रकार एक दिन में भी सारी ऋतुएं शिवप्रियालाल की सेवा करने के लिए वृंदावन में सना उपस्थित रहती हैं तो छह ऋतुगण यहां बसंत प्रधान छह ऋतुगण सेवा करने के लिए विराजमान है परतु तो उनमें बसंत की प्रधानता है देख आनंदित हिल गौर भगवान श्री गौर भगवान उनको देख कर के परम परम आनंदित होते हैं इतने में ही ललित लवंग लता पद गाओ आय नृत्य करी बुले प्रभु निज गुण लैया श्री गीत गोविंद के एक अष्टपदी ललित लल लवंग लता परिशीलन कोमल कुंज सज समीपे ये जो गीत गोविंद की सुंदर एक जो अष्टपदी है उस अष्टपदी का श्रीमंत महाप्रभु उस समय गायन करने लगते हैं महाप्रभु ने तो ललित लवंग लता परिशीलन सुंदर वसंत ऋतु उनकी अपूर्व शोभा फैल रही है और कोमल कुंज समीर सुंदर धीर समीर जो पवन है वो धीर समीर पवन उस समय प्रवाहित हो रही है तो उसी अष्टपदी का गायन कर रहे हैं और महाप्रभु उस समय नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं वृंदावन की शोभा का वहीं जगन्नाथ जी में श्री वृंदावन की शोभा का आप दर्शन करते हुए जगन्नाथ बल्लभ जो टोटा है उसमें उद्यान में, में महाप्रभु नृत्य करते हुए विराजमान होते हैं प्रत्येक प्रत्येक वृक्ष भ्रमिते लता उनके पास में महाप्रभु भ्रमण करते हैं और महाप्रभु को ऐसा लगा कि अशोक तले कृष्ण देखे आचंबिते श्री कृष्ण अशोक वृक्ष के पीछे एकदम प्रकट हो गए हैं अशोक वृक्ष के नीचे कृष्ण खड़े हुए हैं और उसको आचंबित अचंबित होकर के देख रहे हैं कृष्ण देख के महाप्रभु धाइया चल कृष्ण को देख करके श्रीमद महाप्रभु दौड़ करके आए दौड़ करके वहां आए और आगे देख हास्य कृष्ण अंतर्धान हिला महाप्रभु जैसे ही उस वृक्ष के पास में अशोक वृक्ष के पास में बढ़ते हैं पहुंचते हैं इतने में ही कृष्ण अंतर्धान हो गए कृष्ण नहीं दिख रहे हैं महाप्रभु अंतर्धान कृष्ण अंतर्धान हो रहे हैं और अंतर्धान देख करके आगे पाईला कृष्ण तारे पुनः हरायला श्री महाप्रभु जैसे ही ढूंढ रहे हैं कुछ आगे जाकर के कृष्ण मिल गए आगे पाईला कृष्ण तारे पुनः हराला और पुनः श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए तो कभी कृष्ण दिखते हैं कभी अंतर्धान होते हैं और अंतर्धान हुए तब भूमि पड़ेला प्रभु मूर्खित हो पृथ्वी के ऊपर मूर्छित होकर के गिर गए मूर्छित हो गए हैं उस समय श्री कृष्ण का रूप दर्शन करके महाप्रभु व्याकुल हो गए तब कृष्ण श्री अंगगंध भरी आचे उद्यान श्रीमद महाप्रभु कृष्ण की अंगगंध उनका उद्यान में दर्शन कर रहे हैं और उस गंध को प्राप्त करके महाप्रभु पुनः अचेतन हो गए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने रागव्रत में चंद्रका में जो आठ अवस्थाओं का वर्णन किया साधक की आठ मूर्छाओं का वर्णन किया श्रीमद महाप्रभु भी लगभग वे ही मूर्छाएं उसी क्रम से प्राप्त कर रहे हैं पहले कृष्ण का दर्शन किया कृष्ण अंतर्धान हो गए दर्शन किया रूप का दर्शन करके मूर्छाई मूर्छा आने पर व्याकुलता बढ़ी व्याकुलता को शांत करने के लिए कृष्ण की गंध उसको आपने प्रसारित किया कृष्ण ने प्रसारित किया और गंध को सुन करके फिर से भक्त मूर्छित हो जाता है तो पहले रूप फिर गंध फिर शब्द फिर कहीं श्याम सुंदर अपना स्पर्श उसको देते हैं कभी अपना अर्धचर्वित तांबुल कोई प्रसादी वस्तु उसको देते हैं फिर ये पांच मूर्छाएं हो गई शब्द स्पर्श रूप गंध ये पांच मूर्छाएं हुई, पांच मूर्छाओं के बाद में पांचों मूर्छाओं का एक साथ आस्वादन आ जाता है प्रत्येक इंद्री में प्रत्येक माधुर्य का आस्वादन करने की सामर्थ्य छठी मूर्छा आ जाती है और उस छठी मूर्छा में भक्त जब मूर्छित होता है तो कृष्ण का माधुर्य तो है बहुत ज्यादा और साधक में भोग करने की जो सामर्थ्य है वो है बहुत कम इसलिए श्री कृष्ण उसकी एक एक इंद्री में भी अनंत माधुर्य को भोगने के सामर्थ्य देते हैं यह सातवीं मूर्छा और सातवीं मूर्छा में भी श्री कृष्ण अपनी अनंत माधुर्य को एक साथ सभी इंद्रियों में परिपूर्ण देते हैं और इस पूर्ण आस्वाद में साधक को उत्क्रांत सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है अर्थात तो उसका शरीर प्राकृत शरीर छूट जाता है तो ये आठ जो दशाएं हैं उन आठ दशाओं का जो श्री विश्व चक्रवर्ती जी ने जो वर्णन किया रागवर्तन चंद्रिका में श्रीमंद महाप्रभु में वे ही आठ दशाएं कहीं विशेष रूप से प्रकट होती हुई चली जा रही हैं। तो श्री कृष्ण के रूप का दर्शन किया किसी तमाल वृक्ष के पीछे नीचे जब आगे बढ़े कृष्ण अंतर्धान हो गए महाप्रभु जो आगे बढ़ रहे हैं ढूंढ रहे हैं कृष्ण दिखे फिर से अंतर्धान हो गए तो रूप का दर्शन हुआ रूप का दर्शन, दर्शन होकर के देख रहे हैं कि कृष्णे श्री अंगगंध गंध भौरिया उद्यान कृष्ण की अंगगंध उद्यान में भर रही है और सही गंधे पाया प्रभु हविल अचेतन और उस गंध के माधुर्य का आस्वादन करके महाप्रभु को पुनः मूर्छा आ गई महाप्रभु पुनः अचेतन हो गए निरंतर नाशाए पैसे कृष्ण परिमल श्री कृष्ण की अंगगंध नासका में निरंतर घुस रही है गंध आस्वादित प्रभु होइल पागल और गंध का आस्वादन करके महाप्रभु फिर से पागल हो गए हैं गंध लुब्ध राधा सखी के ये कहिला से ही श्लोक पढ़े प्रभु अर्थ करिला गंध से लुब्ध हो करके राधिका की सखी राधिका ने सखी गणों से जो वचन कहे उस श्लोक को पढ़कर के श्रीमद महाप्रभु मुग्ध हो गए हैं महाप्रभु तो श्री कृष्ण की अंगगंध को प्राप्त करके श्री राधिका अपनी सखी से जो श्लोक कहती हैं उस श्लोक को ही यहां महाप्रभु दोहराते हैं और फिर उसके अर्थ को स्वयं करने लगते हैं कि कुरंग मदजित बपुह श्री कृष्ण के श्रीअंग अर्थात कस्तूरी कस्तूरी मृग जो है उनकी गंध को भी जीत लेने वाली श्री कृष्ण की अंगंध है श्री कृष्ण की अंग गंध व कस्तूरी की गंध को भी जीत लेने वाली है तो कुरंगम कुरंग मदजिद श्री कृष्ण का के अंग की गंध माने कस्तूरी मृग उसकी गंध की भी को भी जीत लेने वाली है और परमलोम कृष्णांग न उसकी परमल से श्री श्याम सुंदर उनका हृदय आकृष्टांग न उनका हृदय आकृष्ट हो रहा है और स्वकांग नल्ट के शशि युदाब्द ग्रथा और श्री स्वकांग नलनाष्ट के श्री श्याम अपने श्री अंग की गंध से आठ प्रकार की जो गंध हैं उन आठ प्रकार की गंध से आप शशताब्ज गंधप प्रथा जो सुंदर खिले हुए कमल हैं उन कपूर की सुगंध से भी युक्त आठ जो पद्म हैं उन आठ पद्म उनकी गंध को विस्तार करते हुए विराजमान हो रहे हैं श्री श्याम सुंदर के चरण कमलों की गंध श्री श्याम सुंदर जो हैं उनकी नाभि की अपूर्व गंध है श्री श्याम सुंदर के अधरों की अपूर्व गंध है श्याम सुंदर की माला की अपूर्व गंध होकर के विराजमान श्याम सुंदर ने जो आभूषण धारण कर रहे हैं शिवभूषण उनकी अपूर्व गंध है तो आठ प्रकार की जो गंध है वो आठ प्रकार की आठ कमल विराजमान दो कमल, दो कपोल कमल दो अधर कमल, हस्त कमल, चरण कमल ऐसे जो शोभा है उन शोभाओं को धारण करके और नाभि कमल, उन नाभि कमल, तो त्रकमल कपोल कमल अधर कमल, नासिका नाभि कमल हस्तो और चरण कमल इनकी जो शोभा है उन शोभाओं को प्रकट करते हुए आठ जो कमल वे विराजमान है और उनसे अपूर्व गंध ये प्रसलित हो रही है ऐसे मदेन्द्र बरचंदनागुर सुगंध चर्चार पिता श्री श्यामसुंदर सुंदर इंदु माने कपूर बर चंदन अगुर इनकी सुगंध से भी चर्चित होकर के विराजमान है तो चार सुगंध तो बली बड़ी प्रकट होकर के विराजमान मृगंध माने कस्तूरी की गंध इंदु माने कपूर की और चंदन की गंध और अगर की अगर उस अगुर बत्ती अगरबत्ती अगर की जो गंध है बत्ती नहीं है अगर अगर की सीधी सीधी जो गंध है वो उस, अगर की गंध इन गंधों से युक्त होकर के श्री श्याम चंदर विराजमान हैं और उनके आठों जो अंग हैं उन आठों अंगों में से अपूर्व गंध व प्रकट होती हुई विराजमान हो रही है ऐसी श्री श्याम सुंदर की गंध समय मदन बोहना सखी तनोत नास कह रही हैं कि अभी सखी श्याम सुंदर की ये अंग गंध मेरी नासका में अपूर्व स्प्रहा उत्पन्न करती हुई विराजमान हो रही है श्रीमद महाप्रभु इसी का व्याख्यान कर रहे हैं गंध का वर्णन कर रहे हैं के कस्तूरी लिप्त नीलोत्पल तार यही परमल ताजिन कृष्ण अंग गंध श्री कृष्ण के अंग की गंध है ऐसी सुंदर है कि जैसे कस्तूरी से लिपा हुआ कोई नील कमल हो इसी प्रकार श्री कृष्ण की अंग गंध कस्तूरी की अंग गंध कृष्ण के नीले श्री अंग से प्रकट हो रही है कृष्ण का शरीर है नील कमल के समान और नील कमल में जैसे कोई कस्तूरी लेप दे और कस्तूरी के कमल के साथ में गंध आए इसी प्रकार श्री कृष्ण की अंग गंध आ रही है व्यापे चौदह भुवने करे सर्व आकर्षणे ये गंध चौदह भवन में व्याप्त हो रही है और सर्व को अपूर्व से आकर्षित करती है विशेष रूप से नारी गणेर आखि करे अंध जो नारी गण है उन नारी गणों की आंखों को तो ये गंध अंधा कर देती है श्याम सुंदर नीले कमल के समान हैं और उनके शरीर से कस्तूरी जैसी गंध प्रकट हो रही है कृष्ण की अंग चौदह दिशाओं में फैल रही है और सभी भुवनों में फैल रही है दसों दिशाओं चौदह भुवन में वो फैल रही है और सबका आकर्षण कर रही है विशेष रूप से नारीगणों के आखों को वह अंधाही कर देती है और श्री प्रिया जी उस समय सखी को संबोधित करके जो अनुभव किया है उसका वर्णन किए बिना नहीं रह सकती हैं। ये सखी का सखी के सामने स्वभाव होता है तो कह रही है सखी है कृष्ण गंध जगत माता है कृष्ण के की गंध संपूर्ण जगत को मतवाला करने वाली है देख देख नारी नास सर्वकालसे की अंगगंध, नारी की नासका में प्रवेश करके सर्वकाल तहां वो गंध ही नासका में बसी रहती है और नारी उसका ही हम गोपीगण उसका ही सर्वकाल में आस्वादन करती हैं कृष्ण पास से धर लाया जाए और वो गंध दूती बन करके जैसे हमको हाथ पकड़ करके खींच करके कृष्ण के पास में ले जाती है जैसे दूती या सखी नायिका के हाथ पकड़ करके श्री कृष्ण के श्री हस्त में उनको सौंपती है ऐसे ही ये गंधरूपी दूती हमारे हाथ पकड़ करके हमको कृष्ण के पास में ले जाती है और कृष्ण के हाथ में सौंप देती है क्या सुंदर रूपक परंपरित रूपक है श्याम सुंदर की अंगगंध हो गई दूती वो हमको पकड़ करके श्याम सुंदर के पास में दूती की तरह से ले जाती है नेत्र नाभी बदन कर युग और चरण ये आठ पद श्री कृष्ण के श्री अंग में विराजमान है पहले जिसे वर्णन किया था मेत्र कमल फिर नाभि कमल फिर अधर कमल फिर दो चरण श्रीहस्त कमल और दो चरण कमल ये विराजमान है तो दो नेत्र, एक नाभी एक बदन, फिर दो हाथ और दो पैर ऐसे आठ ये कमल श्री श्याम सुंदर के श्रीरंग में विराजमान है कृष्ण अष्टपद्मे कपूर लिप्त कमल तार ये परिमल जैसे कोई कमल को कपूर से लिप दिया जाए उसकी जैसे सुगंध निकलती है सही गंध अष्ट पद्म संगे ऐसी गंध ही इसी प्रकार की गंध सब ओर फैल रही है आठों कमलों से ऐसी गंध निरंतर निरंतर निकल रही है हेमकलित चंदन उस समय बड़ी सुंदर हेमकलित चंदन जैसे चंदन हो स्वर्ण की पत्ती में मढ़ा हुआ चंदन तो हेमकलित चंदन मुठ जो है उसकी स्वर्ण की बनी हुई है और ऐसा चंदन जैसे हो उसमें घिसकर के तहा अगुर कुंकुम कस्तूरी उसमें अगुर कुमकुम कस्तूरी चंदन तो है ये चौथा फिर कर्पूर ये भी मिला हुआ है तो चंदन अगुर कुमकुम कस्तूरी ये मिले हुए हैं पूर्व अंगेर गंध संगे और अंग गंध जो है वो अंग गंध उनके साथ में मिलकर के अंग के गंध के साथ में मिलकर के ये मिल डाका येल चोरी मानो डांका डाल रही है हम गोपियों के हृदय के ऊपर यह गंध मानो डांका डाल रही है और हम गोपियों के मन की चोरी करती है तो अगोर कुमकुम कस्तूरी चंदन और ये कपूर ये पांच गंध मिलकर के डाका डाले ये चुरी ये मानो डाका डाल रही है चोरी कर रही है हरे नारी तन मन नारी के तन इन दोनों को हरण करती हुई विराजमान हो रही है नासा करे घूर्णन उस समय नासका उदघूर्णा करने लगती है खसाए भी छुटाए केश बंद हमारी बंधन शिथिल हो जाते हैं हमारे केश बंध ये खुलने लग जाते हैं करी आगे बावरी हमको पागल बना देती है करी आगे बावरी ये पागल पागल बना देती है नचाए गात नारी और उस समय पागल बना करके हमारे शरीर को नारी गणों के शरीर को नचाती है हेन दाकाती कृष्ण अंग गंध अरे कृष्ण की अंगंध ऐसी डाकू है डाकाती ये कृष्ण की अंगगंध इतना बड़ा डाकू विराजमान है तो अपूर्व चंदन चंदन के साथ में केशर केशर के साथ में कुमकुम कुमकुम -कुम के साथ में कस्तूरी कस्तूरी के साथ में कपूर ये पांच गंध अपूर्व से मिलकर के हमारे मन की ये पांच यहां पर गिनाए हैं हमारे इंद्रियों को और हमारे मन को कृषि के आठ अः अंग रूपी जो कमल उन कमल की गंध से ये आठ वस्तुएं ये छीन करके हमारे मन को व्याकुल कर देती हैं डाकती कृष्ण अंगगंध कृष्ण की अंगगंध इस प्रकार डाकू का काम करती है सही गंधेर बश नाशा सदा करे गंधेर आशा हमारी नाशका इस गंध के ही बशीभूत हो गई है नाश का सदा गंध की कृष्ण की अंगगंध की जो नील कमल की गंध है उस नील कमल की गंध की ये आशा करती है कभी पाए कभी नहीं पाए ये गंध कभी आती है कभी नहीं आती है पाई पिया पेट भरे जब आती है तब हम पेट भर के उस अंग गंध का पान करती हैं पाया पिया पेट भरे पियो पियो तबू करे तब भी इसकी अभिलाषा ये रहती है कि और पीऊ और पी लू और पी लू अभिलाषा उसकी बनी रहती है पियो प्यू मैं और पीऊ और पीऊ ना पाए ले तृष्णाए मरी जाए परंतु जब कृष्ण की अंधगंधा आना बंद हो जाता है तो उस समय तृष्णा में हमारी नासिका यह मानो मर ही जाती है मदन मोहने नाट पास गंधेर हाथ श्री मदन मोहन वो अपूर्व आज नृत्य करते हुए विराजमान है श्री मदन मोहन नटनागर होकर के नृत्य करते हुए विराजमान है और उन्होंने अपनी गंध की दुकान को चारों ओर फैला दिया है पसारे गंधेर हाथ इन्होंने सुगंध के हाट को चारों ओर फैला दिया है और जगन्ना ग्राहक लोभा और इस गंध से जगत की जितनी भी नारी है वो ग्राहक बनकर के लोभी हो रही हैं सारी जगत की नारियां लोभी हो रही हैं बिन मूल्य दे गोध गंध दिया करे अंध ये श्याम सुंदर की श्री मदन मोहन एक ऐसे गंधी हैं कि गंधी लेकर के वे बिना मूल्य के ही सबको सुगंध देते हैं जैसे गंधी अतार वह किसी को भी गंध उसके हाथ में लगा देता है उसको फुरहरी बना करके गंदगी दे देता है ऐसे ही मदन मोहन मोहन मदन मोहन एक अपूर्व नट है नटनागर हैं और वे गंध का हाथ लगाए हुए बैठे हैं और जगन्नारी जगत की जितनी भी नारी हैं ग्राहक बन करके व वहां लोभ कर रही हैं। पहले तो बिना मूल्य के अंत गंध देता है परंतु तो वो गंध इन गोपियों को अंधा कर देती है वो गंध ही अंधा कर देता है कर अंधा बना देती हैं। घर आई तो पथ नहीं पाए और उस समय गंध से आकृष्ट हो करके घर लौटने के लिए इनको रास्ता नहीं सूझता है ऐसी अंधी हो जाती है कि इनको रास्ता नहीं दिखता है मत गौर हरी गंदे कैल चुरी। गौर हरी मन मन इस प्रकार श्री ने कि श्याम सुंदर की गंध ने चुरा लिया है और भृंग प्रायतधाय श्रीमंद महाप्रभु भोरे के समान इधर उधर दौड़ रहे हैं ये परंपरित रूपक तो इधर उधर वे दौड़ रहे श्री श्याम सुंदर हो गए एक अपार अतर बेचने वाले सुगंध को फैला करके पहले गोपियों को आकर्षित किया फिर बिना मूल्य के अपने श्रीअंग की गंध श्रीअंग में कस्तूरी जो लगी हुई है उसकी गंध उसमें कपूर है उसकी गंध उसमें जो अगुड़ और कुमकुम चंदन इनकी जो गंध है वो गंध यहां पर लगी हुई है और इन गंध से श्री श्याम सुंदर इन गोपियों को श्रीमद महाप्रभु को आकर्षित करते हुए विराजमान है श्री गोपी उस गंध को पेट भर के सूंघती हैं आनंदित प्राप्त करती हैं इनकी इंद्रिया अभी भी तृप्त नहीं होती है मैं और पीऊंगी और पीऊंगी पी पीओं, पियो तब करे तभी और पान करूं और पान करूं ऐसा कह रही है और कृष्णा मैं मरी जा रही है उस और गंध की प्राप्त करने में इस प्रकार श्री मदन मोहन नागर हो करके उस गंध के बाजार को फैला करके विराजमान है और जगन् नारी ग्राहक लोभा जगत की जितनी भी नारी है उन नारियों के को ग्राहक बना करके लोभित करते हुए विराजमान तो मत गौरहरी गंध कैल मन चोरी श्री गौरहरी के मन की भी चोरी श्याम सुंदर के अंग गंध ने की है और भोरे के समान जिधर से गंध आ रही है उधर ही ये दौड़े हुए महाप्रभु दौड़े हुए चले जा रहे हैं या वृक्ष लता पाशे कभी इस वृक्ष के पास में जाते हैं कभी उस लता के पास में जाते हैं कृष्ण पूरे से ही आशे किसी भी दिशा में कृष्ण इनके हृदय में स्फुरित होते रहते हैं कृष्ण ना पाए गंध मात्र पाए परंतु तो वहां पर कभी कृष्ण दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं कृष्ण जब नहीं दिखते हैं तब भी उनकी गंध इतना दिखती है गंध मात्र को प्राप्त करते हैं स्वरूप रामानंद राय प्रभु नाचे सुख पाए स्वरूप रामानंद राय और श्री प्रभु ये सुख पाकर के उस गंध के सुख को पाकर के तीनों से नाचते हैं यही मत प्रात काल हो इसी प्रकार प्रातः काल हो गया है स्वरूप रामानंद राय कर नाना उपाय उस समय श्री स्वरूप रामानंद राय ने जब प्रातकाल हुआ देखा तब अनेक उपाय करके महाप्रभु को बाह्य स्पूर्ति इन्होंने कराई महाप्रभु के उस भावावेश को समाप्त किया और बाह्य स्पूर्ति श्री महाप्रभु को कराई है मातृभक्तिपन ये हमने श्री महाप्रभु की मात्र भक्ति उसका वर्णन किया इस अध्याय में इस परिच्छेद में कि महाप्रभु ने श्री जगदंत पंडित को भेजा जगदंत पंडित इनके श्री चरणारणाम कर रहे हैं माँ को तो महाप्रभु ने साक्षात चरण ग्रहण करके प्रणाम किया अन्य सब लोग उनकी भी कुशल पूछे और सब लोगों से लगभग पूर्व की तरह से ही व्यवहार कर रहे हैं पूर्व की तरह से ही कहीं उनसे उनसे कई व्यवहार करते हुए संबोधन करते हुए भी विराजमान है क्या आचार्य को प्रणाम करना इनको प्रणाम करना उनको प्रणाम करना सबका नाम ले ले करके महाप्रभु उनसे कह रहे हैं तो मात्र भक्ति फिर महाप्रभु का प्रलाप फिर भित्ती के ऊपर मुख्य संघर्ष और फिर गंध की स्फूर्ति और स्फूर्ति में फिर महाप्रभु का दिव्य नृत्य तो का मुखर्षण गंध की स्फूर्ति और दिव्य नृत्य ये चार लीला यहां पर गई गई गई है इस परिच्छेद में तो मातृभक्ति दिव्य दीवार से मुख का संघर्षण और गंध में महाप्रभु का आकर्षित होना और नृत्य करना ये चार लीलाएं गाई गई है कृष्णदास रूप भरते, रूप गोस्वाई का दास, ये कृष्ण दास ऐसा कृष्णदासन किया श्री रूप गोस्वाई का के सेवक ये कृष्णदास विराज, अपने आप कह रहे हैं कि ये कृष्णदास जो रूप गोस्वामी का सेवक है वो इन लीलाओं का इन चाल लीलाओं का इस परिच्छेद में हमने गायन किया तो मत महाप्रभु पाईया चेतन स्नान करे कैल जगन्नाथ दर्शन इस प्रकार श्री महाप्रभु को जब चेत आया तब तो महाप्रभु ने समुद्र में स्नान किया समुद्र में स्नान करके फिर श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए श्रीमद महाप्रभु पधारे जगन्नाथ दर्शन अलौकिक कृष्ण लीला दिव्य शक्ति तार तर्क अगोचर नही चरित्र यहाँ कृष्ण लीला अलौकिक है जिसकी दिव्य शक्ति है वो तर्क अगोचर होकर के विराजमान है ऐसे तो तर्क गोचर न है वो तर्क गोचर नहीं है ऐसे श्री कृष्ण के अपूर्व चरित्र हैं कृष्ण लीला के अपूर्व चरित्र हैं जहां तर्क अगोचरता प्राप्त होती है परंतु तर्क अगोचर होना ये अज्ञान में आकर के किसी चीज को घबरा करके कि तर्क नहीं मिल रहे मिल रहे हैं कार्य कारण नहीं मिल रहा है इसलिए उसको अगोचर करके छोड़ दो सो बात नहीं है शास्त्रों में जीव वर्णन किए हैं शास्त्रिक गोचरता ही अचिंतता है अचिंतता का तात्पर्य तर्क अगोचरता या विरुद्ध धर्माश्रयता ये दो वस्तु न होकर के अचिंतता का मुख्य अर्थ है शास्त्रिक विद्यता यदि कहीं आधे पर्दे तर्क मिल जाए तो ये थोड़ी है कि भगवान की अचिंतता समाप्त हो जाएगी या विरुद्ध धर्माश्रय उसका भी कोई समाधान मिल जाए तब भी ये नहीं है कि भगवान की अचिंतता समाप्त हो जाएगी अचिंतता का मुख्य अर्थ जो लिया जाएगा वो शास्त्रीय के वेद्यता होगी कोई चीज पहले अचिंत लग रही थी फिर उसका रहस्य समझ में आ जाए तर्क गोचर हो जाए तो फिर वो अचिंत नहीं रहती है परंतु तो महाप्रभु में शास्त्रिक वेदता होने के कारण सदा ही अचिंतता है ये कहने का तात्पर्य जैसे एक जादूगर आरा मशीन लेकर के अपने किसी साथी को आरा से आरा मशीन चला करके जैसे काटता है।, है कि अरे नीचे तो कहीं खाली जगह थी और वो जो व्यक्ति है उसने अपने आप को नीचे दबा लिया है और आरा तो ऊपर ऊपर चल रहा है केवल दिखाने के लिए चल रहा है तो फिर चिंत नहीं रहेगा जादू नहीं रहेगा जादू का सारा चमत्कार समाप्त हो जाएगा परंतु तो भगवान के जादू का चमत्कार कभी समाप्त नहीं होता है यह कहने का तात्पर्य तो तर्क अगोचरता कभी तर्क मिल जाए कार्य कारण संबंध मिल जाए तो अगोचरता समाप्त हो जाती है तर्क जन्य जो अगोचरता है तर्क न मिलने के कारण जो अगोचरता है वह अगोचरता समाप्त हो जाती है पंत भगवान की अचिंत्यता कभी भी समाप्त नहीं होती है इसलिए विरुद्ध धर्माश्रयता यह भी कहीं तर्क के द्वारा या किसी विचार के द्वारा विरुद्ध धर्माश्रयता उसका भी समाधान हो जाता है कि जैसे समुद्र में मछली भी है और मगन भी है मछली मगन में बैर है समुद्र के साथ में किसी का बैर नहीं है व्यक्ति का व्यक्ति के साथ में बैर हो सकता है एक जलचर जीव का दूसरे जलचर जीव के साथ में बैर हो सकता है समुद्र के साथ में बैर नहीं है यह बात समझ में आने पर फिर विरुद्ध धर्माश्रयता समाप्त हो जाएगी परंतु भगवान की जो विरुद्ध धर्माश्रयता है वह शास्त्र के द्वारा स्थापित की गई है ऐसी वृद्ध धर्माश्रयता कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है तो अचिंतता के कई अर्थ किए गए अचिंता का एक अर्थ किया तर्क गोचरता अचिंता का दूसरा एक अर्थ किया गया वो है विरुद्ध धर्माश्रय फिर अचिंतता का एक तीसरा अर्थ किया गया कि अविकृत परिणाम अविकृत परिणाम का तात्पर्य है सोना अपना रूप त्याग नहीं कर रहा है और कुंडल में परिवर्तित हो रहा है तो मूल में परिवर्तन नहीं है परंतु तो रूप में परिवर्तन होता हुआ चला जा रहा है सोना जो है वो सोने ने अपना रूप त्याग नहीं किया परंतु तो वो कभी कुंडल बन गया कभी हाथ का कड़ा बन गया कभी वो माफे की मुकुटमणी बन गया परंतु तो सोने ने अपने रूप का त्याग नहीं किया इसको कहते हैं अविकृत सोना अविकृत रहा परंतु तो परिणाम में अंतर आ गया परिणाम में भेद आ गया इसको कहते हैं यह भी अचिंतता है कि अपने आप को परिवर्तित न करते हुए अनेक रूपों में परिणत हो जाना तो यह भी एक अचिंतता का ही एक लक्षण था फिर आविर्भाव तिरुभाव कोई वस्तु कभी प्रकट हो जाती है कभी प्रकट नहीं होती है जब आम में बोर आए उस बोर के भीतर भी मीठा भी आम छपा हुआ है परंतु प्रकट नहीं हो रहा है तो इसको हम कहेंगे कि आविर्भाव तुरु भाव बीज में वृक्ष छपा हुआ था पंत तो है वही कहीं आविर्भाव हो गया इसको आविर्भाव तरुभाव कहेंगे तो यह भी एक अचिंतता का लक्षण होगा लक्षणता का ही अचिंतता का ही एक स्वरूप पंत यह सारे स्वरूप किसी अन्य प्रकार से अपनी बुद्धि से यदि इनको कहा जाए और बुद्धि नहीं चल रही है तो घबरा करके इसको अचिंत कह दिया जाए तो वो अचिंतता उचित नहीं है यहां अचिंतता का अर्थ होता है शास्त्रीय वेद्यता अचिंता का अर्थ न तो है तरका न अचिंतता का अर्थ है वृद्ध धर्माश्रयता न अचिंतता का मुख्य अर्थ है आविर्भाव तिरोभाव हाँ, न अचिंतता का मुख्य अर्थ है अविकृत परिणाम यह कोई भी अचिंतता के मुख्य कारण नहीं है अचिंता के स्थापक नहीं है क्योंकि इन सब चीजों का कहीं ना कहीं समय के साथ में खंडन हो जाएगा उसमें कोई ना कोई दूसरे कारण कहीं ढूंढ लिए जाएंगे परंतु भगवान ने भगवान अचिंत हैं इसका शास्त्र में जैसे वर्णन किया गया कि उनमें अनंत अनंत शक्ति विराजमान है ये जो शास्त्र का वर्णन है वह शास्त्र का वर्णन कभी भी खंडित होने वाला नहीं है अतः मुख्य अचिंतता होगी शास्त्र ने क्योंकि उनको अचिंत कहा गया है इसलिए हम उसको अचिंत माने गुण अचिंतता के लक्षण होंगे कि उनमें विरुद्ध धर्माश्रयता है उनमें है उनमें कहीं अविकृत परिणाम स्वरूपता है उनमें कभी आविर्भाव तिरुभाव तो है तो ये अन्य अन्य जो लक्षण हैं ये अन्य अन्य लक्षण कहीं समय के साथ में या अधिक प्रबल तर्क आने पर वो अचिंतता समाप्त हो सकती है परंतु भगवान की अचिंतता कभी भी समाप्त नहीं होती है तो ये भगवान में अलौकिक कृष्ण लीला दिव्य शक्ति तार तर्क अगोचर नहीं चरित्र यहा श्री महाप्रभु की अचिंतता श्री कृष्ण लीला की अचिंतता तर्क से आगोचर होकर के भी विराजमान है विरुद्ध धर्माश्रय होकर के भी विराजमान है एक काल में ही श्री कृष्ण को नलकुवर मणिग्री के पूर्व जन्म की पूरी घटना पता है कि नारद जी ने ये कहा था तुमने ये कहा था सब घटनाएं पता है कि तुम इस तरह से स्नान कर रहे थे नारद जी ने ये ये बात कही थी सब कृष्ण को पता है और उस समय बालक होकर के मूर्भी बने हुए सर्वज्ञ भी है और मूल भी है एक काल में भगवान में दोनों चीज मूल नहीं होते तो फिर माठ को से क्यों फोड़ते उन्होंने तो यह चाहा था कि इसमें तनिक सा छेद कर दूं कुछ काम बिगाड़ूं। माठ फोड़ना यह लक्ष्य नहीं है माठ फोड़ूंगा तब तो पिटाई होगी पिटाई लग जाएगी इससे माठ फोड़ना लक्ष्य नहीं था कुछ काम बिगाड़ना और बचा रहा इसलिए एक लोहिया लेकर के उसमें ठकठक कर रहे हैं उसमें छेद करना चाह रहे हैं कि मैं बचा रहूं और मां का काम बिगड़ा माँ के ऊपर गुस्सा भी आ रही है तो ये दोनों वस्तुएं एक साथ विराजमान हैं, तो अज्ञता भी है उस परमात्मा को ये होश नहीं है कि माठ के साथ में छेड़ा की तो ये फूट भी सकता है इतना तो ज्ञान नहीं है और दुनिया भर की जन्म पत्री तीन, तीन जन्मो की उस जन्म पत्नी का पता है कि तुम ये थे और ये थे और ये कहा गया और ये कहा गया तो भगवान में एक काल में सर्वज्ञता और अज्ञता दोनों विराजमान है मैया कमन में जो कौनी बांध रखी है वो कोदनी तो योग्यों तो है वो कोदनी चौड़ गई हो टूट गई हो सो बात नहीं है कोसनी योगी तो बनी हुई है और बड़ी से बड़ी डोरी वो कमर में दो अंगुल छोटी पड़ रही तो मध्यम आकार और विभुता ये वृद्ध धर्माश्रय श्री कृष्ण में एक काल में विराजमान है श्री कृष्ण गुणाकित होकर के विराजमान परंतु उस समय भी मां के प्रति ममता के कारण जो गुस्सा है कि मां का कोई काम बिगाड़ूं, ये गुस्सा ये भी कृष्ण में एक काल में विराजमान है विरुद्ध तो धर्माश्रेता श्री कृष्ण में विराजमान है मां के प्रेम में बधवी गई तो जो व्यापक है वो बधवी जाए ये भी श्री कृष्ण में एक काल में विराजमान है तो अलौकिक कृष्ण लीला तर्क से अगोचर होकर के विराजमान है ऐसा श्री प्रभु का चरित्र है परंतु इसका आधार बुद्धि की असमर्थता नहीं है भगवान को अचिंत कहने का मुख्य आधार शास्त्र देता है माने शास्त्र ने जैसा उनका वर्णन किया वैसा चुपचाप मान लो हम अपनी बुद्धि से इसको नहीं जान सकते हैं भगवान के तत्व को भगवान की इन सारी वस्तुओं को शास्त्र के आज्ञा के द्वारा शास्त्र ने जैसा वर्णन किया उसके अनुसार जान सकते हैं अपनी बुद्धि लगाएंगे तो कहीं ना कहीं बुद्धि आकर के आगे फंस ही जाएगी और उसका हम निर्णय नहीं कर पाते हैं इसलिए पंडित जन भी उन चेष्टाओं को नहीं जान सकते हैं धन्य स्म नवा प्रेमा यशो मिलत चेतसी अंतरवाणी भी अप्यस्यो मुद्रा सुष्टु दुर्गमा आ ये प्रेम परम परम धन्य है प्रेमा भक्ति परम परम धन्य है जिसके हृदय में ये प्रेमा भक्ति आती है अंतर्वाणी माने बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा अंतर्वाणी का तात्पर्य है बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा भी शास्त्र में जनों के द्वारा भी इस प्रेम के रहस्य को नहीं जाना जा सकता है अलौके प्रभु चेष्टा प्रलाप सुनिया तर्क नाक शुद्ध विश्वास और महाप्रभु को समझा रहे महा श्री कविराज गोस्वामी समझा रहे हैं कि प्रभु की चेष्टाएं अलौकिक हैं जिन चेष्टाओं में सर्वज्ञ हैं परंतु तो रात को दीवाल नहीं दिख रही है दरवाजा नहीं दिख रहा है माया के गुणों से रहित हैं परंतु तो शरीर में घाव हो रहे हैं शरीर में चेष्टाएं हो रही तो प्रभु की चेष्टा प्रभु के अलाप सुन करके तर्क ना करे ही सुन विश्वास करिया तर्क करने की आवश्यकता नहीं है विश्वास करके इसको सुनो सत्यते प्रमाण श्री भागवते इसकी सत्यता का प्रमाण महाप्रभु की जो प्रलाप है उनकी सत्यता का प्रमाण श्री भागवत है राधा प्रेम प्रलाप भ्रमर गीता थे। और भ्रमर चरित्र भ्रमर गीत उस भ्रमण गीत के द्वारा श्री राधिका के प्रेम के प्रलाप वहां पर प्रकट हो रहे हैं जैसे उद्धव कह रहे हैं कि श्याम सुंदर ने पत्र का भेजी है और उस पत्रिका में लिखा है कि आप जब, जब जब भी मुझे ध्यान करती हो मैं तुम्हारे सामने उपस्थित होता हूं उद्धव कहते हैं स्वामी एक काम करो श्याम सुन्दर लिखा है ना ये कि तुम जब जब भी अपे अवध्याय आसमान स्वित अख्ञन मुझे कृतज्ञ करके मत मानो मेरा ध्यान करके देखो जब जब भी तुम मुझे ध्यान करती हो मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो तो जाता हूं जरा प्रयोग करके देख लो और श्री का उसी समय आसन लगा करके बैठती हैं नेत्र बंद करती हैं और जो श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान करती हैं मुखार का ध्यान करती है तो मुखार बिंद का पहले ध्यान करेंगी चरण का बाद में तो जो मुखार का ध्यान करती है सो अनुभव करती हैं कि मैं तो रास में प्यारे के साथ में खेल रही नृत्य कर रही और महोदया जी कहीं नेत्र नहीं खोलती हैं, बहुत देर हो जाती है तब उदर कहते हैं स्वामी नेत्र तो खोलो नेत्र तो खोलो आप तो रास में ही तंगे हो रही हैं कहीं भीतर कोई अक्षर जाते हैं कोई ध्वनि जाती है तो धीरे से श्री स्वामी नेत्र खोलती हैं परम बुख प्रसन्न है जैसे अभी अभी मिलन प्राप्त करके आई हैं और फिर से एकदम ब्रह्म में आ जाती हैं कि हाय ये तो स्वप्न था जो यथार्थ है उसको श्री स्वामी स्वप्न समझने लगती हैं तो ये रस की एक रीति है कि राधा प्रेमालाप भ्रमर गीताते जैसे भ्रमर गीत में श्री राधा का प्रेम लाभ करती हैं ब्रह्म गीत में श्याम सुंदर का साक्षात दर्शन भी करती हैं अप्रकट लीला में प्रवेश करके वहां पर दर्शन भी करती हैं परंतु तो उस अप्रकट लीला के दर्शन को जब जागती हैं तो उसको स्वप्न समझने लगती जो यथार्थ है उसको सपना समझने लगती है और इनके इस प्रेम का दर्शन करके उद्धव फिर सारे अपने ज्ञान उपदेश को भूल जाते हैं जान जाते हैं कि प्रेम का बिलास है उस बिलास में ये अपने आप को महा आनंद का अनुभव करती हैं, ऐसे हैं। महेशी गीत दशमे शेषे पंडितें ना बुझे तार अर्थ सबिशेषे जैसे दशम स्कंध के समाप्ति पर नब्बेवे अध्याय में महेशी गीत है महशी गीत में महशी गीत महेश एक एक चीज में श्री निज प्रेम की छाया देखने लगती हैं कि अरे कुर्री पक्षी तू क्यों बिलाप कर रही है मालूम होता है तू भी हम जैसी कृष्ण के प्रयोग में व्याकुल है इसलिए बिलाप कर रही है अरे समुद्र तुम इतने क्यों उथल पुथल हो रहे हो और कहने लगती हैं जैसे हम बिर उथल पुथल हो रही है ऐसे तुम हो रहे हो अरे पर्वत तू ऐसा स्थिर क्यों बैठा हुआ है मालूम होता है जैसे हम में जड़ता दशा आ जाती है ऐसे तुझ में भी जड़ता दशा आ गई अरे हंस तेरा स्वागत है ये तू दुग्ध पान कर हंस को दूध समझने लगते हैं। तो जैसे वहां पर महशीगण ये भी प्रेम में अपने यथार्थ स्वरूप को भूल करके विलाप करने लग जाती है तो पंडित तेना तार अर्थ सविशेषे पंडित भी इनके अर्थ को समझ नहीं पाते हैं महाप्रभु नित्यानंद दो दासे दास यार कृपा कौरे तार इहाते विश्वास कह रहे भैया हमारे तर्क देने से काम नहीं चलेगा श्री महाप्रभु श्री नित्यानंद इनके दास के दास बनो तो श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा महाप्रभु की कृपा से महाप्रभु के इन अर्थों को तुम समझ पाओगे अन्य इनको समझ नहीं पाओगे अतः श्रद्धा करी सुनी सुनि पाए महासुख शुद्धा पूर्वक श्रीमंद महाप्रभु के इन प्रेम विलास को तुम श्रवण करो महाप्रभु के विलाप को श्रवण करो प्रलाद वचनों को सुन करके महासुख की प्राप्ति होगी खंडवे आध्यात्मिक दुख को तरकाल दुख इनके श्रवण करने से आध्यात्मिक दुख आध्यात्मिक माने शरीर के शरीर के दुख दो प्रकार के एक आधी एक व्याधि दोनों को कहते हैं आध्यात्मिक आध्यात्मिक माने शरीर संबंधी दुख आधी कहते हैं मन का दुख और व्याधि कहते हैं स्थूल शरीर का दुख तो ये दोनों आध्यात्मिक आधि और व्याधि रूपी आध्यात्मिक दुख दूर हो जाएंगे फिर आदि भौतिक भौतिक का तात्पर्य है किसी बाहर की प्राणियों से प्राप्त होने वाले दुख शेर शत्रु राजा की सेना इनसे प्राप्त होने वाली जो हैं। दुख है उनको कहते हैं आध भौतिक किसी भूत से प्राणी से प्राप्त होने वाला दुख वो आदिभूत कहलाता है, है और आधदैव का तात्पर्य है ईश्वर प्रकृति के द्वारा दिया गया दुख अतिवृष्टि अनावृष्टि महामारी ये आदिदेविक तो आध्यात्मिक आधिदैविक आदि आद्ध भौतिक ये तीन प्रकार के दुख इनमें आध्यात्मिक दुख दुःख फिर दो प्रकार का एक आधि और एक व्याधि ये सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी इसलिए आध्यात्मिक आदि कुतर्क दुख कुतर के ये दुख हैं वो दूर हो जाएंगे श्री चैतन्य चरता नित्य नूतन सुनते सुनते ज्वाय हृदय श्रवण श्री चैतन चरतामृत अत्यंत अत्यंत नित्य नूतन होकर के विराजमान हैं जिनको सुनकर के हृदय और कान ये परम परम शांत हो जाते हैं श्री रूप रघुनाथ पदे चैतन्य चरतामृत कहे कृष्णदास कृष्णदास इस लीला का श्री रूप सनातन इनके चरणाश्रय को ग्रहण करके वर्णन कर रहे हैं गौर हरी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 जय जय श्री राधेश एक अध्याय हो